भारतीय दर्शन भगवत गीता में दार्शनिक विचार गीता के प्रति आक्षेप कुछ लोगों के विचार से गीता के आधुनिक पाठ के संबंध में अनेक संशय है गीता की रचना महाभारत के पश्चात हुई और बाद को महाभारत में उसे जोड़ दिया गया दूसरा गीता के उपदेश बहुत संक्षेप में थे बाद को उनका विस्तार किया गया गीता में सात श्लोक हैं यह संभव नहीं है कि इतने श्लोक पहले रहे होंगे इसके प्रमाण में भोजपत्र पर लिखी हुई गीता की पुस्तक का उल्लेख किया जाता है गीता की वर्तमान पुस्तक में जो उपदेश है वे युद्ध क्षेत्र में सेनाओं के बीच में तथा इतने थोड़े समय में देने के योग्य नहीं हैं वे तो एकांत में किसी शांत आश्रम में ही बैठकर कर दिए जा सकते हैं इस प्रकार के आक्षेपों के समाधान में निम्नलिखित बातें कही जा सकती है युद्ध क्षेत्र में आने के पहले अर्जुन को इस प्रकार का मोह जैसा कि गीता में कहा गया है कभी नहीं हुआ था उनमें अभिमान भरा हुआ था और उन्हें अपने कर्तव्य पथ को दिखाने के लिए किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं थी अपने पौरुष पर उन्हें पूर्ण विश्वास था इसलिए युद्ध क्षेत्र में उपस्थित होने के पूर्व सर्वदा एक साथ रहते हुए भी कृष्ण से अर्जुन ने पौरुष प्रदर्शन के निमित्त किसी प्रकार की सहायता न मांगी हो अन्य की सहायता की मांगी मांग तो अपनी पराजय स्वीकार करनी थी अभिमान के रहते हुए अर्जुन ने कृष्ण से ज्ञान की बातों की मांग कभी भी नहीं की परंतु युद्ध क्षेत्र में उपस्थित होते ही अर्जुन का पौरुष हार मान गया अहंकार की पराजय हुई और मोह के वश में आकर अपने कर्तव्य पथ का निर्णय करने में असमर्थ अर्जुन ने कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया और शिष्य के रूप में कृष्ण से ज्ञान के उपदेश की याचना की अहंकार के रहते हुए ज्ञान का उदय नहीं होता गुरु की कृपा नहीं होती तथा उपदेश ग्रहण करने की योग्यता नहीं होती अतय जो ही अहंकार दूर हो गया अर्जुन ज्ञान के उपदेश को सुनने तथा मनन करने के अधिकारी हो गए उसी क्षण कृष्ण भगवान ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया इसमें एक क्षण भी विलंब नहीं किया जा सकता है यह अवस्था तो युद्ध क्षेत्र में ही उपस्थित हुई पहले नहीं अतएव गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को वहीं अर्थात युद्ध क्षेत्र में ही दिया इसमें कोई संदेह नहीं एक और बात कही जा सकती है संभव है कि एक साथ रहते हुए इन दोनों में इतनी घनिष्ठता हो गई हो जिसके कारण अर्जुन को कृष्ण भगवान के शुद्ध स्वरूप का मान भान नहीं हुआ था वे उसे भूल गए थे संस्कृत में एक कहावत है कि अतिपरचयाद अवज्ञा इसी कारण युद्ध क्षेत्र में जाने के पूर्व कृष्ण के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान अर्जुन को नहीं था यदि होता तो वह कुछ ज्ञान उनसे अवश्य प्राप्त कर लेते यह बात अर्जुन ने स्वयं स्वीकार की है सखेती मत्वा प्रथम हे कृष्ण हे यादव हे सखेती अजानता महिम तवेद मैं प्रसाद प्रणयेन वापी यहासा सकता दिहारशय्यासन भोजनसु एकथ व्युत तत्सम्षम तथ्यामे ताम प्रमेय पिता से लोकस्थराचर तमस् पुज्य गुरुर्गरिया न समोस्तभ्यकुत लोकत्र प्रतिम तस्मा प्रणम्य परधाय प्रसाद ये हमी पिते वु सखे व सख्य हो प्रिय प्रिया तुम्हारी महिमा को न जानते हुए या तुम्हारे प्रति अत्यंत प्रेम के कारण तथा अज्ञान के कारण मैंने जो तुम्हें बिना सोचे समझे हे कृष्ण हे यादव हे सखा आदि शब्दों से संबोधित किया एवं जो हसी की बातें अकेले में तथा लोगों के सामने खेल में सोने के समय तथा भोजन के काल में मैंने तुम्हारे साथ की हे अच्युत उन सब को आप क्षमा करें आप स्थावर और जंगम सभी के पालक हैं पूज्य हैं श्रेष्ठ हैं गुरु हैं आपके समान इन तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है आपका प्रभाव अतुलनीय है अतएव साष्टांग प्रणाम कर आपसे प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के मित्र अपने मित्र के स्वामी अपने स्त्री के अपराधों को क्षमा करता है उसी प्रकार आप मेरे अपराधों को भी क्षमा कर दें। ऐसे अवसर पर ही भगवान की प्रतिज्ञा है। सर्व परित्यज्य देवधर्मान शरण व्रज अहम पेभ्यो मोक्ष माँ शुच परम पवित्र ज्ञान का उपदेश देने के पूर्व शिष्य की परीक्षा करना अत्यावश्यक है जब तक सूर्य शिष्य सर्वात्मना ज्ञान प्राप्त करने की अपनी उत्कट इच्छा न प्रकट करे